माचिस वाली लड़की यह कहानी कुछ ही अरसे पुरानी है एक शहर में खूबसूरत सी लड़की रहती थी वो एक नए साल की शाम थी और लड़की सड़क के किनारे माचिस के डब्बे अपने हाथ में लिए चल रही थी उसने कुछ डब्बे अपने कपड़ों की जेब में भी रखे हुए थे बारी हो रही थी जिसने उसके बालों को ढक दिया था और गर्दन के इर्द-गिर्द खूबसूरत घुंघरेले बालों को भी وہ صبح سے چل رہی تھی لیکن ایک بھی ماچس کا ڈبا نہ بیچ سکی وہ سڑک پہ کافی لوگوں کے پاس گئی لیکن کسی نے بھی اس سے ایک بھی ماچس نہیں خریدی کیونکہ ہر کوئی وہاں شام سے لکھ اندوز ہو رہا تھا فٹ پات کے کنارے چلتے ہوئے لڑکی نے بہت سی دکانیں دیکھی جن میں کیکس اور مختلف کھانے تھے اس نے بہت سے ریسٹورنٹس دیکھے جس میں لوگ مختلف کھانے کھا رہے تھے और साथ ही उनके मेज पे मुंह बत्तियाँ जल रही थी लड़की भी बहुत भूखी थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। वो मंजर को नजरअंदाज करते हुए आगे चल पड़ी। वो कप रही थी, क्योंकि रात हो गई थी और ठंड बहुत बढ़ गई थी। वो ठीक तरह चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो नंगे प کیا تم آج باہر جا کر کچھ مانچے سے بیچ سکتی ہو ہم کچھ کھانا کھا سکیں گے اگر تم کچھ بیچ سکو نہیں امی باہر بہت ٹھنڈ ہے جا بےوقوف لڑکی جا اور شام تک ساری مانچے سے بیچ کرآ گھر متانا جب تک ساری مانچے سے بکنا جائیں جاؤ بیٹا ورنہ وہ دوبارہ سے تمہیں مارے گا مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا اتنا ظالم بیٹا ہے हीं दादी अम्मा मैं जाती हूँ। मैरी ने कुछ माचिस के डब्बे अपने कपड़ों में रखे, अपनी अम्मी की चप्पलें पहनी और निकल गई। उसने अपनी पूरी कोशिश की माचिस बेचने की काफी लोगों के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी नहीं खरीदा। अब अंधेरा हो रहा था और मैरी बहुत भूखी थी। फिर उसको अपने ब ठीक क्या आप कुछ माजेस करना चाहेंगे? माफ करना छोटी कुडिया, मुझे ज़रूरत नहीं। और वो चल दिए। मैरी को अचानक अंदाजा हुआ कि वो नंगे पैर है उसको एहसास हुआ कि उसकी एक चप्पल टूट गई थी। उसने दूसरी ढूँढना शुरू की और वो उसको घड़र में मिली। वो उसको वहाँ से निकाल ना सक آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ی کیا کہ اس کی ماچس سے محفوظ ہے کہ نہیں وہ کافی لوگوں سے ملی لیکن کسی نے بھی ماچس نہ خریدی بھکی ہاری وہ دو گھروں کے درمیان ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کچھ دیر وہاں آرام کرنے کا سوچا ٹھنڈ مزید بڑھ رہی تھی لڑکی اپنے ہاتھ میں ماچس سوچنے لگی اگر میں ایک ماچس جلا تو کچھ گرمائش مل جائےگی ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا अगर अब्बू को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। लेकिन कपकफाहार्ट ने उसको फिर सोचते पर मजबूर कर दिया। उनको कैसे पता चलेगा अगर मैं सिर्फ एक माचिस जलाऊं तो? उसने हिम्मत करके एक माचिस निकाली और करीब पड़ी एक लकड़ी जलाई। अरे अचानक ही वो माचिस की तिली एक चूल्हे में वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही देर में एक बरफ माचिस की तीली पे गिरी और आग बुझ गई। वो बहुत मायूस हुई। कुछ ही देर में वो फिर से कपकपाने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा और माचिस का डब्बा बाहर निकाला। उसने एक और माचिस की तीली निकाली और करीबी एक दीवार से उसको जलाया। वाह! अचानक ही उस दी घर बहुत सुरat था और अच्छा सजा हुआ था। वहाँ एक आतेशदान था और बहुत सारी मुम्बतियाँ जल रही थीं। उस घर में रहने वाले लोग खाना खा रहे थे। उसको काफी खाने और केक खाने की मेज पर रखे नजर आ रहे थे। जहां उस घर के लोग मेज के गिर बैठे बातें कर रहे थे। मैरी ने वहाँ मेज पर एक भुनी हुई म अगले ही लम्हे उसने प्लेट अपनी तरफ आते हुए देखी। जैसा कि वो बहुत भूखी थी, वो प्लेट अपनी जाने आते हुए देखकर बहुत खुश हुई। मुर्गी दीवार के पास आ गई। मैरी अपना हाथ दीवार में डालकर मुर्गी को पकड़ने ही वाली थी, कि उसी वक्त माचिस की तीली पर लगी आग बुझ गई और सब कुछ एकदम गायब हो गय خدا میری ان حالات میں مدد فرما اس ہی وقت اس نے ایک دوٹتا ہوا تارا دیکھا اس کے ذہن میں خیال آیا لوگ کہتے ہیں جب تارا دوٹتا ہے تو کوئی فوت ہو جاتا ہے میری دادی امم بہت بیمار ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی دادی امم کھو دی او وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی रोते हुए उसने एक और माचिस की तीली निकाली और जलाई। दादी अम्मा को सामने देखकर उसको कोई हैरानी नहीं हुई। अरे दादी अम्मा, आप यहाँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मेरी दादी अम्मा को देखकर खुश हुई, लेकिन अगले ही लमे वो डर गई। उसने सोचा कि उसकी दादी अम्मा भी गाय रोशनी वो भी सूरज के बराबर रात के इस पहर मैरी और दादी अम्मा के घर बहुत तेज रोशनी थी मैरी ने अपनी दादी अम्मा की तरफ देखा वो अपने नए सुफेट कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी दादी अम्मा मैरी की तरफ देखकर मुस्करा रही थी दादी अम्मा मुझे यहाँ रुकने में बहुत डर लग रहा है دادی اممہ نے میری کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گود میں اٹھا لیا وہ دونوں اوپر کی طرف اڑنے لگے میری اتنی خوش تھی کہ وہ تالیاں بجانے لگی اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے میری چھوٹی گوڑیا اب دادی اممہ مجھے نہ تو بھوک لگ رہی ہے نہ ہی تھن اور نہ ہی کوئی در لگ رہا ہے میں بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں دادی اممہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور وہ دونوں بادلوں کی طرف اڑ گئے मैरी की चेहरे पे मासूमाना मुस्कुराहट दी, जैसे सूरची किन्नों ने उसके चेहरे को सुबह में रोशन कर दिया। वहां बहुत से लोग उसके पास जमा थे, सब मैरी को देख रहे थे। होने में लेटी हुई दो घरों के दरमियान, सब को उस पर बहुत अफसोस हुआ।